महाभारत शांति पर्व अष्टतमोध्याय राजा जनक के दरबार में पंचसिख का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन युधिष्ठिर्वाच केन नृत्ते नवृत्त जनको मिथिलाधि जगा मोक्ष मोक्षो भोगानुसृज्य महानुषाण युधिष्ठ ने पूछा सदाचार के ज्ञाता पितामह मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानव भोगों का परित्याग करके किस कार्य के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया पुरातनम् अुदा पुरातनमृत्न धर्म का जी ने कहा राजन इस विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके आचरण से धर्मज्ञ मोक्ष को प्राप्त हुए थे जनको जनदेवस्तो मिथिला जाम जनाधि और सुदेहिकुक्त तो तो विचित प्राचीन काल की बात है मिथिला में जनकवंशी राजा जनदेव राज्य करते थे वे सदा देह त्याग के पश्चात आत्मा के अस्तित्व रूप धर्मों के ही चिंतन में लगे रहते थे तस् सतम आचार्य वसंते सततम गृह दर्शयत पृथक धर्म नाना श्रम उनके दरबार में सौ आचार्य बराबर रहा करते थे जो विभिन्न आश्रमों के निवासी थे और उन्हें भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते थे सतेषा प्रेत्य भावे चेत जात आगमस्थ सभूय आत्म तत्व इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था वे लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे उसमें शास्त्रानुजाही राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था तत्र तिखो नाम का महामुनि परिधावि कृष्णाम जगा एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंच पृथ्वी परिक्रमा करते हुए मिथिला में जा पहुंचे नष्ट वे संपूर्ण सन्यास धर्मों तत्व के ज्ञाता और तत्वज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वे निर्द्वंद होकर विचरा करते थे ऋषिणाम आहुरे कम तम यम कामानृतम शाश्वतम सुखमत्यंतम अन्विक्षलभम उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है वे कामना से सर्वथा शून्य थे वे मनुष्यों के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे यमाहु यमाहो कपिलख्याषि प्रजापतिम सामने तेन रूपेण विस्मापयति स्वयं सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंच के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं आसुरे प्रथमम शिष्यम जमा हो चिजीवनम पंच सत्रम आस्ते बरस्रितिखम उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है उन्होंने एक हजार वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था तम आगम्य काल मंडलमत पंच स्रोत निष्ठात पंच रात्र विशारद पंच पंच पंच गुण पंच पुरुषावस्थम अव्यक्तम परमार्थम न एक समय आश्री मुनि अपने आश्रम में बैठ रहे रहे बैठे रह, हुए थे इसी समय कपिल मतावलम्बी मुनियों का महान समुदाय वहाँ आया और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्थित अव्यक्त एवं परमार्थ तत्व के विषय में उनसे कुछ कहने का अनुरोध करने लगा उनमें पंच भी थे जो पाँच स्रोतों अर्थात इंद्रियों वाले मन के व्यापार अर्थात वहा पोह में कुशल थे पंचरात आगमन के विशेषज्ञ थे पांच कोशों के ज्ञाता और तद विषय पाँच प्रकार की उपासनाओं के जानकार थे श्रम दम उपरति तितिक्षा और समाधान इन पांच गुणों से भी युक्त थे उन पांचों कोशों से भिन्न होने के कारण उनके शिखा स्थानी जो ब्रह्म है वह पंच सिख कहा गया है उसके ज्ञाता होने से ऋषियों को भी पंच माना गया है इष्टे न संसिद्धो भूयश्च तपा क्षेत्र क्षेत्री तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे ज्ञान के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था यदाक्षर ब्रह्म नाना रूपम प्रदेश आसुरी मंडल तस्पेदे तदव्यय जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है उसका ज्ञान आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्रतिपादित किया तस्या सिख शिष्यों मानुषा पयसा भृत ब्राह्मणे कपिला नाम कासेकुटुंबि तै पुत्र आगम्य श्रिया स पिबते स्थलौ तत स काम लेभे बुद्धि उन्हीं के शिष्ट पंच सिख थे जो मानवीय स्त्री के दूध से पले थे कपिला नाम वाली कोई कुटुंबनी ब्राह्मणी थी उसी स्त्री के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे अतः कपिला का पुत्र कहलाने के कारण कापिलेय नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई उन्होंने नैष्ठिक अर्थात ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी ए तमें भगवान आपिलेयस तस्तलेयुत्तम कापिले, यस्य कापिले के जन्म का यह वृत्तांत मुझे भगवान ने बताया था उनके कपिलापुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही परम उत्तम वृत्तांत है सामान्य जनक ज्ञावा धर्मज्ञ ज्ञानमोत्तम उपेत सतमाचार्या मोहयामासेतुभी धर्मज पंचसिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था वे राजा जनक को सौ आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जान उनके दरबार में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने युक्त युक्त वचनों द्वारा उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया जनकस्तभि संरक्त का पुदर्शनानतमाचार्यान तृष्टो जगाम उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंच का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने सौ आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे तस्म ही परम कल्याज प्रणताज परमोक्ष तब मुनिवर पंच ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मान परम मोक्ष का उपदेश दिया जिसका सांख्यशास्त्र में वर्णन है जाति निर्भेद मुक्त कर्म निर्वेदम अब्रवीत कर्म निर्वेद च सर्वनिर्वेदम अब्रवीद उन्होंने जाति निर्भेद का वर्णन करके कर्मनिर्भेद का उपदेश किया तत्पश्चात सर्वनिर्भेद की बात बताई पहला जन्म के समय गर्भवास आदि के कारण जो कष्ट होता है उस पर विचार करके शरीर से वैराग्य होना जातिर निर्वेद है दूसरा कर्मजनित क्लेश नाना योनियों की प्राप्ति एवं नरकादि यातना का विचार करके पाप तथा काम में कर्मों से विरत होना कर्म निर्वेद है तीसरा इस जगत के छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षणभंगुरता और दुख रूपता का विचार करके सब ओर से विरक्त होना सर्वनिर्मृत कहलाता है धर्म तमना उन्होंने कहा जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है वह इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है उस पर आस्था करना उचित नहीं वह मोहरूप चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है संपूर्ण लोक इसका साक्षी है फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वह परास्त है क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है अनात्माझात्मो मृत्यो क्लेशो मृत्यो जरा मतम मनते मे मोहा तद सम्य परम मतम आत्मा के स्वरूपभूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है इस दृष्टि से दुख वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग ये सभी आत्मा की मृत्यु ही है क्योंकि इनके द्वारा शरीर का आंशिक विनाश होता रहता है फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं उनकी यह मान्यता बहुत ही असंगत है असचेत एवं अप्यस्थी यलोकनोपद्य अगर वो अजरोयम अमृत्युश्च राजा संबद्ध तथा यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है तब तो बंदेजन जो राजा को अजर अमर कहते हैं उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी सारांश यह है कि जैसे बंदेजन आशीर्वाद में उपचारतः राजा को अजर अमर कहते हैं उसी प्रकार यह शास्त्र का वचन भी औपचारिक ही है निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोगों को ही स्वर्गीय सुख कहा जा गया है अस्थि नस्तिप्यस्मि लक्षण ही किमधिष्ठा त्रुहजा लोकयात्रा यदि आत्मा है या नहीं यह संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त न होता हो फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है प्रत्यक्षमोर्मूल प्रत्यक्षेण आकमो भिन्न कृतांतो व किंचन अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है आगम या अनुमान, यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है उसकी प्रमाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती यत्र ये युमान कृतम भाव योजना शरीर जहाँ कहीं भी ईश्वर अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है वहाँ साधन के लिए ही की हुई भावना भी व्यर्थ है अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा के शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है यह बात स्थित हुई रत्न रेतो वटकड़िकायाम घृतपाकाधि जाति स्मृति रेयस्कांतः सूर्यकांत भक्षण जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र पुष्प फल मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी दूध आदि प्रकट होते हैं तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है उसी प्रकार भीरे से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है इसके सिवा जाति स्मृति एशकान्तमढ़ी सूर्यकांतमढ़ी और गड़वानल के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टान्तों से भी देहातिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती जाति कहते हैं जन्म को जैसे गुड़ या महुए आदि से अनेक द्रव्यों के संयोग द्वारा जो मध्य तैयार किया जाता है उसमें उपादान की अपेक्षा विलक्षण मादक शक्ति का जन्म हो जाता है उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार द्रव्यों के सहयोग से इस शरीर में जीव चैतन्य प्रकट हो जाता है जैसे जड़ मन से अजड़ स्मृति उत्पन्न होती है उसी प्रकार जड़ शरीर से चेतन जीव की उत्पत्ति हो जाती है जैसे अश्कांतमढ़ी अर्थात चुंबक जड़ होकर भी लोहे को खींच लेती है उसी प्रकार जड़ शरीर भी इंद्रियों का संचालन और नियंत्रण कर लेता है अतः आत्मा उससे भिन्न नहीं है जैसे सूर्य कांतमढ़ शीतल होकर भी सूर्य के किरणों के सहयोग से आग प्रकट करने लगती है उसी प्रकार वीर शीतल होकर भी रस और रक्त के सहयोग से जटना नल का आविष्कार करता है और जैसे जल से उत्पन्न हुआ बड़वा नल जल को ही भक्षण करता है उसी प्रकार वीर से उत्पन्न हुआ यह शरीर स्वयं भी वीर का साधन एवं धारण करता है अतः शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रेति भूते देवता मृति कर्म निवृत्मा इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अभाव देखा जाता है वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है अर्थात यदि चेतनता देह का ही धर्म हो तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए परंतु मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए जन मंत्र जब तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं वह देवता क्या है यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन होना चाहिए और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई अतः देह से भिन्न आत्मा है यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है और देह ही आत्मा है यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा और देह की उत्पत्ति में अकृताभ्यागम अर्थात बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है नन्वेते हेतव संचिन मूर्त संस्थित अमूर्तमूर्ते न ना सामते नास्तिकों की ओर से जो कोई हेतुभूत तो दृष्टांत दिए गए हैं वे सब मूर्त पदार्थ हैं मूर्त जड़ पदार्थ से मृत जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है यही उन दृष्टांतों द्वारा सिद्ध होता है जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति यदि पंचभूतों से आत्मा के अथवा मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाए तब तो पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों से आकाश की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी जो असंभव है आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त अथा अमूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती अविद्याम तृष्णा चेचिदा पुनर्भव कारण लोभमोह तो दोषाण तो निषेवण कुछ लोग अविद्याम तृष्णा लोभ मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं अविद्याम अविद्या क्षेत्रमाहुर् कर्म बीज तथा कृतम ता तृष्णा सजननम स्नेह येषा पुनर्भव अविद्या को वे क्षेत्र कहते हैं जन्मों का किया हुआ कर्म बीज है और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति कराने वाला स्नेह या जल है यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है तस्मिन गूढ़े च दग्धे चिन्नेरण धर्म अन्योस्मान जायते देह तमाहु सत्म वे अविद्या आदि कारण समूह सुषुप्ते और प्रलय में भी संस्कार रूप में गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं उनके रहते हुए जब एक मरण धर्म शरीर नष्ट हो जाता है तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं तब शरीर नाश के पश्चात सत्व अर्थात बुद्धि का क्षय रूप होता है ऐसा उनका कथन है यदा स्वरूपतान्य शुभ कथम सहित संहित उपर्युक्त नास्तिक मत में आस्तिक लोग इस प्रकार दोष देते हैं क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक है तब पूर्व क्षणवर्ती शरीर से पर क्षणवर्ती शरीर रूप जाति धर्म और प्रयोजन सभी दृश्यों से भिन्न है ऐसी अवस्था में यह वही है इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा अर्थात स्मृति नहीं हो सकती अथवा भोग मोक्ष आदि सब कुछ बिना इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है ऐसा मानना पड़ेगा उस दशा में यह भी कहा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला दूसरा है साधन करने वाला दूसरा है और उससे मुक्त होने वाला भी दूसरा ही है एवं सती चका प्रियो बल करवा करवन प्रपद्यते यदि ऐसी ही बात है तब ज्ञान विद्या तपस्या और बल में किसी को कोई प्रसन्नता होगी क्योंकि किसको कोई प्रसन्नता होगी क्योंकि इसका किया हुआ सारा कर्म दूसरे को ही अपना फल प्रदान करेगा अर्थात दान करते समय जो दाता है वह क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार फल भोग काल में नहीं रह जाता अतः पुण्य या पाप एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है इवान अपत दुखित भवे तो तो पे सुखित दुखित वहादृश्य यदि कहें यह आपत्ति तो अभिष्ट ही है कि कर्म करते समय जो करता है वह फलभोग काल में नहीं है यह विज्ञान से उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फलभोगता है तब तो इस जगत में यह देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दूसरों के किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं परकृत शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है क्योंकि जब कर्ता दूसरा और भोक्ता दूसरा है तब तो किसी का भी कर्म किसी को भी सुख दुख दे सकता है उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यही होगा कि जो पूर्व क्षण में दृश्य था वह वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया तथा जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है तथा ही मूथल हंडो शरीर तत्पुनर्भवे पृथक ज्ञानम जदन एट ही तंडोपद्य यदि कहे देवदत्त के ज्ञान से यज्ञ का ज्ञान पृथक एवं विजाती है स विज्ञान धारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्राप्त होता है अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञ को नहीं प्राप्त हो सकता उस कारण पूर्वोक्त दोष की आपत्ति संभव नहीं है तब हम यह पूछते हैं कि आपके मत में जो यह श्रादृश्य या, या सजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपादान क्या है यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो यह ठीक नहीं है क्योंकि वह विज्ञान नष्ट हो चुका और यदि पूर्व विज्ञान का ना उत्तर क्षणवर्ती सजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मूसलों से मार डाले तो उस मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है अतय ठीक नहीं है ऋतु संवत्सर ओत्य शीतोष्ठ प्रिया प्रिय यथातीता नश्यंते ऋतु संवसर योग सदी ग गर, सर्दी गर्मी तथा प्रिय और अप्रिय ये सब वस्तुएं आकार चली जाती हैं आकर चली जाती हैं और जाकर फिर आ जाती हैं यह सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उसी प्रकार सत्वसंचय रूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है क्योंकि विज्ञान धारा का कहीं अंत नहीं है जरियापरीत मृत्युना च विनाशन दुर्बल दुर्बल पूर्व वा से जैसे मकान के दुर्बल दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से आक्रांत हुए शरीर के दुर्बल दुर्बल अंग क्षीण होते होते एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है इंद्रियाड़ी मनोह बाजु छोड़ितम समित आनपुर स्व धातुपया इंद्र मन प्राण रक्त मांस और हड्डी ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं लोक यात्रा लोकयात्राभिघातम फलागे वे। तदर्थम वेद शब्द्यवहाराश्चअलौकिका यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है एते सम्यक मनस्थव सदस्थिति न किंच प्रतिदृश्य इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता बुद्धे इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वही जड़ जमाए हो जाती है। दुखता सर्व जंतव आगमृत हस्ति पैर हस्ति नो यथा इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं केवल शास्त्र के, के वचन ही उन्हें खींच कर राह पर लाते हैं ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं अर्थात तथात्यंत सुखाबास्य लिप्संत एते बहवो विशुष्काह महत्तरम दुखम अनुप्रपंडिषम मृत्युवशम प्रयांति बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों किंतु इस निपसा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं विनाशन हो झ्रुव जीवित किन्न परिग्रह विहार जो गतिमे क्षण वाहन तते जो एक दिन नष्ट होने वाला है जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं ऐसे अदित्य शरीर को पाकर इन बंध बांधों तथा तो स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में वैराग्यपूर्वक त्याग कर चल लेता है उसे मृत्यु के पश्चात फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता भुव्यो बतोजा नोपी सदा शरीरम प्रतिपालय अच्छा रते कुतो भवे विनाशनोप्यस्य पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है ऐसे शरीर से सुख कहाँ है इदम अनूप अक्षलम परमं आत्मसाक्षीकम् परम निरा आत्मसाक्षिकुनर्युनुयोक्तु विद प्रच्रभे पञ्च सिख का यह उपदेश जो ब्रह्म और वंचना से रहित सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार करने वाला था सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया इस श्री महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमड़ि पंच सिख वाक्य पाषण्ड खंडनम नाम दशाधिक दि शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंच के उपदेश के प्रसंग में पाखंड खंडन नामक दो अठारहवा अध्याय पूरा हुआ